सदगुरु नानक देव जी ने जो कहा है कृपया उसे हमारे लिए बोध बनाने की कृपा करें निहाल भाव अमृत तितु ढाल सची टकसाल नदर नदरी नदरी करम नानक निहार भाव ही पात्र है जिसमें अमृत ढलता है और नानक कहते हैं विचार से नहीं भाव भाव का अर्थ है जो विचार के पार तुम्हारी चेतना है विचार तो मस्तिष्क में भाव तुम्हारे हृदय में भाव तर्क नहीं है प्रेम है उससे तुम गणित नहीं बिठा सकते लेकिन भाव एक उद्रेक की अवस्था है एक हर्षोन्माद की अवस्था है और जब तुम भावित होते हो तुम जगत से उसकी गहराई से संयुक्त होते हो विचार तो तुम्हारी सबसे ऊपरी सतह है। अगर ठीक से समझो तो, वो तो घर के चारों तरफ लगाई गई फेंसिंग घर थोड़ी है, वो घर का आंतरिक कक्ष थोड़ी है। विचार तो फेंसिंग वो तो हमने पड़ोसियों से रक्षा के लिए लगा रखी वो तो सीमा बनाती तुम नहीं हो वो तुम तो तुम्हारा भाव हो लेकिन भाव से हम डर गए और हमने धीरे धीरे भाव अवरुद्ध कर दिया है काठ ही डाला है अपने को भाव से हम हृदय की बात ही नहीं सुनते हम तो बुद्धि की बात सुनते हैं, हम तो बुद्धि के तर्क से चलते हैं बुद्धि जहां ले जाती है वहां हम जाते और बुद्धि कहां ले जा सकती बुद्धि सबसे उथली चीज है तुम्हारे भीतर इसलिए उथले तक ले जाती है इसलिए तुम धन इकट्ठा करते हो इसलिए तुम कचरा इकट्ठा करते हो इसलिए तुम पद प्रतिष्ठा की चिंता करते हो नानक कहते हैं भाव पात्र है जिसमें अमृत ढलता है तुम विचार से थोड़े हटो और भाव में थोड़े डूबो बड़ा मुश्किल है क्या करोगे जिससे तुम भाव में डूब जाओ सुबह तुम उठे हो हिंदू उठते थे पुराने दिनों में सूरज के उगते ही वे सूर्य नमस्कार करेंगे वे झुकेंगे सूरज के सामने वे सूर्य का अनुग्रह स्वीकार करेंगे वे धन्यवाद देंगे कि तुम फिर आ गए एक दिन और मिला फिर तुमने प्रकाश किया फिर फूल खिलेंगे फिर पक्षी गीत गाएंगे फिर जीवन की कथा चलेगी तुम्हारा धन्यवाद है तुम्हारा अनुग्रह वे सूर्य के सामने हाथ जोड़े सूर्य का प्रकाश पीते थे और वो जो भाव अनुग्रह का भाव था वो उनके हृदय में एक पुलक भर देता था नदी जाएंगे तो स्नान करने के पहले प्रणाम करेंगे एक भाव का संबंध जोड़ेंगे नदी से तब शरीर को भी नदी धोएगी ही वो तो तुम्हारा शरीर भी धोती है लेकिन भीतर भी कुछ धुल जाएगा क्योंकि वो स्नान करते समय सिर्फ स्नान ही नहीं कर रहे हैं नदी पवित्र है वो परमात्मा की एक भीतर भाव सघन हो रहा है वे भोजन करेंगे तो भी पहले परमात्मा को स्मरण करेंगे पहले भोग लगाएंगे पहले उसे पीछे स्वयं को अन्न को हिंदुओं ने ब्रह्म कहा है वो है वो भी क्योंकि तुम्हें जीवन देता है हिंदुओं ने हर चीज को परमात्मा की स्मृति बना ली हर जगह से उसके भाव की चोट पड़नी चाहिए उठते बैठते सोते हर जगह उसकी याद हमने सब इंकार कर दिया हमने कहा ये तुम क्या कर रहे हो नदी में नहा रहे हो नदी सिर्फ पानी है और पानी में क्या है H2O टू का भगवान सूरज का प्रणाम कर रहे हो सूरज कुछ भी नहीं है आग का गोला किसको प्रणाम कर रहे हो अगर ये बात सच है सूरज आग का गोला है नदी सिर्फ H2O है तो फिर कहां तुम भगवान को पाओगे फिर पत्नी क्या है भी कुछ नहीं है हारमांस फिर बेटा क्या है मास फिर तुम कहां भाव को जगाओगे भाव को जगाने का अर्थ है कि जगत सचेतन है जो दिखाई पड़ता है वहां समाप्त नहीं है उससे भीतर है बहुत गहरा है भाव का अर्थ है कि जगत में एक व्यक्तित्व है एक आत्मा है मान की बच्चा हारमानस है हारमानस ही नहीं उसके भीतर कुछ अवतरित हुआ है उसके भीतर भगवान आए वो अतिथि है हमारे घर में वृक्ष माना की वृक्ष ब्रक्ष। लेकिन वृक्ष ही नहीं उसके भीतर भी कोई बहरा है उसके भीतर भी कोई आनंदित होता है दुखी होता है उसके भीतर भी मूड भाव संवेग आते उसके भीतर भी जागरण तंद्रा आती है। वैज्ञानिकों ने बड़ी खोजबीन की है कि वृक्ष भी उतना ही अनुभव करता है जितने मनुष्य और वृक्ष की अनुभूति बड़ी गहरी है उसकी प्रती गहरी है वो उतना ही संवेदनशील है जितने हम चट्टानें भी संवेदनशील हैं हर जगह संवेदना है और तुम संवेदना खो दिए हो तुम भाव खो दिए हो इसलिए जगत बिल्कुल उदास रौनकहीन अर्थहीन मालूम पड़ता है जैसे ही तुम्हारा भाव जगेगा वैसे ही जगत रूपांतरित हो जाता है जगत तो यही रहता है सब कुछ यही रहता है फिर भी सब बदल जाता है क्योंकि तुम बदल जाते हो भाव ही पात्र जिसमें अमृत ढलता है और नानक कहते हैं तुम्हारा भाव ही पात्र बनेगा जिसमें परमात्मा का अमृत ढलेगा अगर तुम्हारे पास भाव नहीं तो तुम परमात्मा से वंचित रह जाओगे भाव को जगाओ लेकिन भाव को जगाने में एक ही बात है कि भाव बुद्धि से विपरीत है बुद्धि से भिन्न है संसार में बुद्धि कारगर है भाव कारगर नहीं है धन कमाना हो तो भाव से न कमा सकोगे लूट जाओगे बुद्धि कहेगी कोई भी लूट लेगा अगर राजनीति के शिखर पर चढ़ना हो तो भाव से ना चल सकोगे वहां तो कठोरता चाहिए वहां तो प्रगाढ़ आक्रामक विचार चाहिए वहां शांति और मौन काम न देंगे वहां हृदय को तो भूल ही जाना कि जैसे वो है ही नहीं मैंने सुनी है भविष्य की एक कहानी कि ऐसा हुआ भविष्य में आदमी के सभी शरीर के अंग हृदय सिर फेफड़े गुर्दे सभी पार्ट्स की तरह मिलने लगे, नहीं लगेंगे एक दिन कि तुम्हारा गुर्दा खराब हो गया तुम गए वर्कशॉप में और तुमने अपना गुर्दा बदलवा लिया और चल पड़े जैसे कि मोटर को ले जाते हो चीज बिगड़ गई बदल ली चल पड़े एक आदमी का हृदय खराब हो गया तो गया दुकान पर जहां हृदय बिकते थे कई तरह के हृदय थे वह तो उसने पूछा कि इनके दाम और इनमें भेद क्या है तो उस आदमी ने कई तरह के हृदय बताए कि ये एक मजदूर का हृदय है ये एक किसान का हृदय है ये एक गणितज्ञ का हृदय है, ये एक राजनीतिज्ञ का हृदय और इसके दाम सबसे ज्यादा है उस तो आदमी ने कहा इसका क्या मतलब तो उसने कहा इसका उपयोग कभी नहीं हुआ ब्रांड न्यू राजनीतिक का इसका कभी उपयोग नहीं हुआ यह बिल्कुल बिना उपयोग के पड़ा रहा है इसलिए इसके दाम ज्यादा हैं ये कवि का हृदय इसके दाम सबसे कम है इसका बहुत उपयोग हो गया ये बिल्कुल सेकंड हैंड राजनीतिक को की जरूरत क्या है उसका उपयोग खतरनाक है वहां तुम अपने हृदय का उपयोग धीरे धीरे शुरू करो धीरे धीरे ही हो सकता है एक ही बात याद रखो कि विचार को थोड़ा हटाओ भाव को थोड़ा लाओ वृक्ष के पास बैठो फूल के पास बैठो विचार मत करो कि ये गुलाब है नाम से क्या लेना देना ये विचार मत करो कि बड़ा गुलाब है बड़े छोटे से क्या लेना देना इसमें एक अदरस सौंदर्य है तुम उसे पियो सोचो मत उसके संबंध में तुम फूल के पास बैठ के मौन फूल के साथ रहो जल्दी ही तुम पाओगे कि तुम्हारे हृदय में जो क्रिया चल रही है उसने तुम्हारे मस्तिष्क की क्रिया को बंद कर दिया है क्योंकि दो में से एक ही जगह जीवन ऊर्जा चल सकती है जैसे ही तुम्हारे हृदय में पुलक आएगी और वो पुलक अनुभव से ही जानी जा सकती है, कोई नहीं कह सकता क्या है वो पुलक वो गे का गुड़ क्योंकि हृदय के पास कोई भाषा नहीं है तुम बैठो फूल के पास तुम सुनो पक्षी का गीत तुम वृक्ष से पी टेक के बैठ जाओ आंख बंद कर लो उसकी खुरदरी देह को अनुभव करो तुम रेत पर लेट जाओ आंख बंद कर लो रेत के शीतल स्पर्श को अनुभव करो तुम झरने में बैठ जाओ बहने दो पानी को तुम्हारे सिर पर से और तुम्हारा उसका प्रीतिकर स्पर्श अपने में डूबने दो तुम सूरज के सामने खड़े हो जाओ आंख बंद करके छूने दो उसकी किरणों को तुम्हें और तुम सिर्फ अनुभव करो सोचो मत कि क्या हो रहा है तुम सिर्फ अनुभव करो जो हो रहा है उसे होने दो और हृदय को पुलकित होने दो तुम जल्दी ही पाओगे कि एक नई गतिविधि शुरू होती है हृदय में जैसे एक नया यंत्र जो अब तक बंद पड़ा था सक्रिय हो गया एक नई धुन बचती तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन का केंद्र बदल जाता है उसकी बदले हुए केंद्र पर अमृत की वर्षा होती सत्य के टकसाल में शब्द का सिक्का गढ़ा जाता है नानक जिसको शब्द कहते हैं वो ओंकार तुम्हारे शब्द नहीं सत्य के टकसाल में और तुम्हारे जीवन में जितनी सच्चाई आती जाएगी उतना ओंकार ढलेगा उतना ही तुम ओंकार के रूप में लीन होते जाओगे झूठ से तुम दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो वो बड़ा नुकसान नहीं है झूठ से तुम सत्य की टकसाल नहीं बन पाते जहां के जीवन का परम अनुभव ढलेगा जहां ओंकार की धुन बजेगी वही असली नुकसान है जिन पर उसकी कृपा दृष्टि होती है वे ही यह काम कर पाते हैं लेकिन नानक हर पद के बाद ये बात भूलते नहीं दोहराना कि याद रखना तुम्हारी वजह से यह ना होगा तुम कहीं मत पकड़ जाना कि मैं बड़ा भक्त कि मैं बड़ा भावुक कि मेरा हृदय बड़ा तरंगित कि मैं बड़ा तपस्वी कि मैं बड़ा संयमी नहीं नानक कहते हैं ये तो तुम याद ही रखना कि जिस पे तो उसकी कृपा दृष्टि होती वे ही ये काम कर पाते हैं जिनको नदरी कर्म तिन कार नानक नदरी नदरी निहाल नानक कहते हैं वो उस कृपा दृष्टि से निहाल हो उठते हैं